वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौद स्थित संहारणी क्लेश हणी सर्वश्रेयस्की सीता हम राम नोह उद्भव स्थित संहार सर्वश्रेयस्कृ सीताम वंदना की सरस्वती जी की फिर जी की फिर शंकर जी की पार्वती जी की शंकर जी की फिर वंदना हुई गुरु के रूप में और फिर वंदना हुई बालमी जी की और हनुमान जी की वाल्मीकि जी की जो रामायण है वही इसका मुख्य आधार है रामचरित मानस का जैसे वाल्मीकि ने जो लिखा उसी प्रकार से कुछ लोग तो कहते हैं तुलसी राज स्वयं वाल्मीकि ही अवतार थे वाल्मीकि ने ही कल सही उदाहरण करके तुलसीदास हुए वाल्मीकि तो रामायण कथा के रूप में मुख्य आधार वही है और बाकी फिर अध्यात्म रामायण है और नाटक हैं और दूसरे दूसरे ग्रंथ हैं उनका भी तुलसीदास ने आश्रय लिया और उस कथा की रचना जी की बात जहाँ आती है तहाँ उनका कहते हैं जी और हनुमान जी पुण्यारण्य बिहारण पुण्य के अरण्य में विचरण करने वाले हैं और कारण क्या है कि भगवान की गुणरा था वही जो है वो पुण्यारण्य है तो इससे ये भी बता दिया कि इस रामचैत मानस का सुनने वाले अध्ययन करने वाले बोलने वाले जो लोग हैं वे तो बहुत ही भाग्यशाली है बहुत बड़ा पुण्य है उनके साथ में तभी उनको ये प्राप्त होता है संसार की धन संपत्ति पैफ हो तो बहुत लोगों को प्राप्त हो जाती है वो दुर्लभ नहीं है दुर्लभ है भक्ति दुर्लभ है भगवान की प्रीति भगवान की गुणगाथा में विचरण करने की सामर्थ्य यह अवसर जो में आता है यही संसार में दुर्लभ है शंकराचार्य जी बताते दुर्लभ क्या है दुर्लभ प्रियम ये तत्व देवानुग्रह हेतुपम तीन बातें बात दुर्लभ है संसार में मनुष्यत्व मुख्यत्वम महापुरुष संशय मनुष्य शरीर प्राप्त बुद्धि मिले मनुष्य जैसी और फिर उसमें मोमुक्षत्व आवे भगवान की भक्ति ज्ञान के प्रति प्रीति हो और संसार सागर से छूटने की जिज्ञासा मन में आवे ये साधारण बात नहीं है मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया ये बहुत बड़े पुण्य की बात लेकिन मनुष्य शरीर में दूसरी बात मोमुक्षत्व आना और भी कठिन बात है बहुत दुर्लभ बात है व्यक्ति को विमुक्षत्व की तरफ कोई प्रीत नहीं होती उसे ये दिखाई देता संसार के धन संपत्ति और मिल जाए दैव मिल जाए तो संसार मिल जाए ये मिल जाए वो दुनिया भर की बातें चाहता है लेकिन मोक्षत्व नहीं चाहता ये दुर्भाग्य की बात पूर्ण की बात ये है कि वो मुक्ष आ जाए उसके मन में और विमोक्षत्व को पूरा करने के लिए फिर वो महापुरुष संशया फिर सत्संग करे गुरु के पास जाए इस ज्ञान को ग्रहण करे ये और भी दुर्लभ बात है क्ष लोग होते हैं लेकिन उनको तुझे वो सत्संग प्राप्त नहीं होता उन्हें सदगुरु की प्राप्त नहीं होती ये और भी दुर्लभ बात है लेकिन ये कहीं कोई किसी के मन में इस प्रकार का मुमुक्ष तो जबरस्ती करके पैदा नहीं किया जा सकता उसने तो कभी पूर्ण किए होंगे तो अपने आप ही मुमुक्ष तो आएगा जैसे कोई पूर्ण कार्य किए होंगे तो मनुष्य प्राप्त हुआ ऐसे ही पूर्ण किए होंगे तो मुख्यत्व भी आ जाएगा और उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए फिर प्रयास भी करेगा नहीं तो उसके पाप घिरे रहते हैं तो वह संसार में ही लिप्त रहता है विषय उसे अच्छे दिखाई देते हैं उसी में जीवन जीता रहता है तो ये बात ये शास्त्र किन के लिए है ये भी बताते हैं साधन चतुष्ट का तो वर्णन आता ही आता है ग्रंथ में कारण में मंगलाचरण के साथ में और मंगलाचरण के साथ साथ में ये भी जो अनुबंध चतुष्टय कहलाता है अनुबंध चतुष्टय मैंने ग्रंथ के चार बातें हैं उसकी उनका भी भी चर्चा इसी मंगलाचरण में ही करते रहते हैं इस ग्रंथ का नाम क्या है ग्रंथ का प्रयोजन क्या है ग्रंथ किन के लिए है ग्रंथ का किसके साथ में पाठक के साथ में और ग्रंथ का किस प्रकार का संबंध है ये सब बातें में ही यह बात कारण में ही ये सब बता दी जाती हैं तो उनका बीच में चर्चा बीच बीच में ध्यान रखें ये सब भी इसी मंगलाचरण के बीच में वो भी कह दी गई हैं और इसके बाद में फिर इनकी जो है वो सीता जी की महारानी सीता जी की जो है उनकी वंदना करते हैं तुलसीदास की उनको किस रूप में देखते हैं सीता जी क्या हैं तो अब देखिए वैसे तो सीता जी भगवान राम हैं तो सीता जी हैं ये सगण रूप में तो एक पुरुष है एक स्त्री रूप है इस प्रकार से दिखाई देते हैं उनकी लीला दिखाई देती है लेकिन भाव उसके पीछे किस प्रकार का है ये कहते हैं उद्भव स्थित संहार कारणी, ये समस्त सृष्टि की जो उत्पत्ति करने वाली शक्ति है इस जगत का धारण करने वाली जो शक्ति है इस जगत का विनाश करने वाली जो शक्ति है वो शक्ति जो है वो सीता है इसके माने है परमात्मा की वो शक्ति जैसे कि प्रकृति या माया कहते हैं वही सीता जी है लेकिन माया के दो है। है। रूप हैं, एक माया विद्या माया, एक अविद्या माया है ये आगे चंकरारण्य कांड में जहाँ तुषा जी बोलेंगे कि विद्या और अविद्या दो माया के दो रूप हैं, एक विद्या माया एक अविद्या माया तो जब सीता जी की वंदना करते हैं तो अविद्या माया की तरह नहीं करते उसकी वंदना करते हैं तो विद्या माया के रूप में करते हैं विद्या के माया जो है वो जो समस्त जगत की रचना करती है एक रचयी जग गुणवस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निजबलता के वो जो जो जो माया शक्ति जगत की रचना करती है प्रभु प्रेरित माने भगवान की प्रेरणा से शक्ति परमात्मा की है और उसी शक्ति से ये माया जो है जगत की रचना करती है नहीं निजबल ता के माया के अपना कोई बल नहीं है लेकिन माया जगत की रचना करती है परमात्मा से जगत की रचना सीधे सीधे नहीं होती परमात्मा समस्त कारण का कारण मूल कारण अंतिम कारण परमात्मा यह माया का भी कारण परमात्मा है लेकिन जगत की रचना परमात्मा से सीधे सीधे नहीं होती जैसे मिट्टी से घट सीधे सीधे बन गया जैसे दूध से दही सीधे सीधे बन जाए इस प्रकार से परमात्मा से जगत की रचना नहीं होती जगत की रचना करने वाली बीच में एक शक्ति और परमात्मा माया शक्ति और फिर जगत परमात्मा की जो लक्षण हैं, उससे विपरीत लक्षण वाली माया है उस माया से फिर जगत की रचना हुई। इस प्रकार से देखते हैं तो कहते हैं कि वो शक्ति जो है वो हो माया शक्ति जो है वो हो जगत की उत्पत्ति करने वाली रक्षा तो अच्छा करने वाली विनाश करने वाली वैसे तीन देवताओं का भी यही कार्य है ब्रह्मा विष्णु महेश लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश में दो तत्व हैं एक तो परमात्म तत्व भी है उनमें ईश्वर तत्व भी विद्यमान है और दूसरी माया शक्ति भी इनकी विद्यमान इनमें समय है ब्रह्मा जी अपनी माया शक्ति से जगत की रचनाएं करते हैं विष्णु भगवान अपनी माया शक्ति से जगत का पालन करते हैं भगवान शंकर जी अपनी माया शक्ति से जगत का प्रलय करते हैं संहार करते हैं तो इस प्रकार से इन तीनों देवताओं की तीन शक्तियां भी हैं और जो देवता अपने आप में जो है वो हो स्वरूप चेतन स्वरूप जो परमात्मा है वही देवता है तो ये दो दो रूप इसीलिए जब देवताओं की बात आती है तो दो दो रूप में इनको प्रकट करते हैं लक्ष्मी नारायण नारायण भी हैं और लक्ष्मी जी भी तो लक्ष्मी जी नारायण को दो बोलते हैं कि ये लक्ष्मी आज जो है ये सब माया शक्तियां हैं तीन शक्तियां इस प्रकार से विभक्त हो गए तो एक तो परमात्मा की परम परमात्मा की शक्ति और फिर परमात्मा की शक्ति के अधीन होकर के त्री तीन देवताओं की शक्तियां तो सर्वोपर शक्ति जो है वो तो परमात्मा की है वो तो माया शक्ति महामाया कहलाती है ये परमात्मा की शक्ति है महामाया वही ये महामाया शक्ति जो है वो सीता जी है भगवान राम पर परमात्मा है महामाया शक्ति सीताजी है अब ये रामचरित्र मानस में आगे चलकर करके जब देखेंगे तब तो यहाँ जब जहाँ कहीं जहाँ जनपुरी में जाकर के जब वर्णन आता है सीता जी का वहां पर वो बता देते हैं कि देखो ये ब्रह्मानी है ये रुद्राणी है ये देखो ये है नारायण की नारायणी या लक्ष्मी जी हैं ये सब शक्तियाँ जो हैं वो हो जो सीता जी जो महामाया शक्ति हैं उन्हीं की यह अंशभूत शक्तियाँ हैं आंशिक शक्तियाँ हैं तो ऐसा नहीं कि सीताजी इन तीन देवताओं में से किसी शक्ति में से शक्ति हो इनकी ये परम ब्रह्म परमात्मा की माया शक्ति है इस प्रकार से तो आप देखते हैं कि माया शक्ति जो है सब जगह तो व्याप्त है परमात्मा भी उसके पास ही परब्रह्म परमात्मा की भी माया शक्ति है तीन देवताओं की भी माया शक्ति है उसके बाद में अन्य देवता जैसे इंदिरादी देवता हुए तो उनकी भी माया शक्ति है अब उसके बाद में और गंधर्व पित्रादि नागलोक में और ये सब दैत्य दानो इत्यादि भविष्य हुए इन सबकी माया शक्ति सबके पास है लेकिन अधिक मात्रा में है किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है जिसके पास माया शक्ति कम है वो कमजोर है जिसमें माया शक्ति जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा शक्तिशाली है लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो इस प्रकार से विधान ऐसे करते हैं माया शक्ति मनुष्य के साथ में भी है ऐसा नहीं कि मनुष्य के पास माया शक्ति नहीं है अगर माया शक्ति मनुष्य को तो न होती तो रात्रि में स्वप्न की रचना कैसे कर लेता मनुष्य भी तो रात में सोता है तो वहां पर तो स्वप्न की सृष्टि बनाता है और उसमें उसी सपने के जो सुख दुःख है उनको भोगता है और फिर सपने का विनाश भी कर देता है उजाग पड़ता है तो ये जो मनुष्य इस प्रकार के स्वप्न की रचना करता है ये अपनी माया शक्ति से करता है जैसे मनुष्य की अपनी छोटी सी माया सब की थोड़ी देर की रचना उसकी होती है घंटे आधे घंटे की दो घंटे की चार घंटे का स्वीन उसने देखा उतनी देर उसने अपनी माया रचना फैलाई उसको दे दिया और उसके बाद समेट दिया उसको इसी प्रकार से ये ब्रह्मा जी जब जगत की रचना करते हैं तो कल्पकल्प -कल्प चलती है रचना और उसके बाद में फिर मिट जाती है इसी प्रकार से दीर्घकालीन रचना है माया उनकी प्रबल है और दीर्घकालीन है बस इस प्रकार से इनकी जो माया शक्ति को पहचानना अपनी माया शक्ति को पहचानो तो समझ में आ जाए इन देवताओं की माया शक्ति भी क्या है जैसे स्वप्न रचना करने की शक्ति हमसे अभिन्न है ऐसे ही परमात्मा की माया शक्ति भी परमात्मा से अभिन्न है लेकिन जैसे हमारी माया शक्ति जब स्वप्न की रचना करती है तो हमारी ही शक्ति के सहारे से हमारा ही आश्रय लेकर के जरूर करती है लेकिन करती अपने ढंग से जैसी हमारी प्रकृति होगी जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसी रचना होगी हम कोई कहना चाहे नहीं नहीं ऐसा सपने ऐसा बनाओ नहीं ऐसा स्वप्न नहीं ऐसा बनाओ तो हमारी कहने से तो वो स्वप्न की रचना करेगी नहीं हमारी प्रकृति वो तो जैसी होगी तैसी करेगी इसी प्रकार से परमात्मा की माया जगत की रचना करती है जैसी माया तैसी तो जगत की रचना करती है अब परमात्मा ये कहेगी नहीं तुम ऐसी नहीं ऐसी रचना करो ऐसी नहीं ऐसी रचना करो तो उसमें कर सकते हो तो जैसी उसकी सामर्थ्य है योग्यता है तैसी रचना करेगा अब भगवान यही कर सकते हैं बस कि भाई तुम इस माया की रचना हुई उस माया के जाल में तुम पड़ गए और अगर तुम्हें कष्ट त्यागी है तो फिर तुमसे बचने का हम तुम्हें उपाय बता देंगे भगवान उपाय बता सकते हैं माया के जाल से छूटने का लेकिन भगवान से कहो कि तो तुम माया ही दूसरे प्रकार की कर दो जगत की रचना दूसरे प्रकार की बना दो तो वो नहीं बनाते वो तो जैसी माया की रचना है, तैसी रचना रहेगी इसलिए शास्त्रों का सबका सार जो धीरे धीरे करके समझ में आता है तो दिखाई देता है कि जगत को बदलना किसी के बस की बात नहीं जीव की तो बात ही क्या जगत को नहीं बदल सकता परमात्मा भी नहीं बदल सकता क्योंकि जैसी माया तैसी रहेगी और जैसी प्रकृति सारे जगत की है तैसी रहेगी और इस प्रकृति में जब व्यक्तियों के शरीर मन बुद्धि सब के जिस प्रकार के हैं उनकी भी जैसी ऐसी प्रकृति वो भी प्रकृति वैसी ही रहेगी सर्प की अपने प्रकार की प्रकृति रहेगी सिंह की अपनी प्रकार की प्रकृति रहेगी गाय की अपने प्रकार की प्रकृति रहेगी कुत्ते की अपने प्रकार की प्रकृति रहेगी तो सबकी जिनकी जिनकी जिस प्रकार की प्रकृति तैसी प्रकृति रहेगी अब आप कहो कुत्ते की प्रकृति को बदल दो अगर कहो गाय की प्रकृति को बदल दो संघ की प्रकृति को बदल दो तो ये फिर की बात है बस यही हो सकता है जो जैसे है जिस प्रकृति के उनको उसी प्रकार का रहने दो और अपने आप को बचना हो तो बचने का उपाय है सो बच लो बस इस जगत के बीच में जैसे रहना हो उसकी युक्ति है लो इसलिए ये माया शक्ति जो है वो हो किस प्रकार की जगत की रचना करने वाली बनाने वाली गुजारने वाली है लेकिन उसके बाद में कहते हैं क्लेश हारणी वो क्लेश हारणी भी है क्लेश हारणी शक्ति जो वो हो कौन सी है ये भक्ति है सीता जी का दूसरा रूप जो है वो भक्ति भी है जगह जगह जहाँ कहीं वर्णन आता है तो एक भक्ति है और एक माया है उत्तर कांड में कहते हैं कि देखो एक भगवान की जो है वो हो बल्लभा प्रिया सीताजी भी हैं, लेकिन माया क्या है वो तो नर्तकी है नर्तकी बिचारी इस प्रकार से कहते हैं जो जगत की रचना करती है बनाती बिगाड़ती है और तो जीवों को मोह जाल में डालती है वो नर्तकी है लेकिन सीताजी जो है वो राम बल्लभाम कहा रूपये दूसरी पंक्ति में ये सीता जी जो है वो भक्ति स्वरूपाल है जो जीवों को बंधन से मुक्ति भी करने वाली है क्लेश सागर समस्त क्लेशों के जीवों का क्लेश दूर करने वाली है अब अविद्या माया तो जीव को बंधन में डालने वाली है आपात में प्रवृत्ति करने वाली है दुख में डालने वाली है लेकिन विद्या माया जो है वो व्यक्ति को अविद्या से छुड़ाने वाली है जीव के साथ में विद्या अविद्या माया तो रहती रहती है और अविद्या माया विद्या माया से छूटती भी तो उसके लिए माया ही चाहिए अविद्या से छूटने के लिए विद्या चाहिए विद्या भी माया है ये जीव की दोनों उपाधियां हैं अविद्या माया भी विद्या माया भी जीव के साथ में अविद्या माया लगी है तो बद्ध जीव है जीव के साथ में अविद्या माया मिट गई विद्या माया आ गई तो मुक्त जीव हो गया लेकिन मुक्त और बद्ध जीव ही आत्मा तो सदा एक समान परमात्मा स्वरूप है न बंधन में है न मुक्ति है तो, तो ये आत्मा तो एक समान निर्विकार निर्प्त होकर के विद्यमान है इस प्रकार से देखते हैं तो ये दोनों ही शक्तियां विद्या और तो विद्या अपने अंदर हैं अगर चाहते हैं, हैं, तो हैं कि विद्या की जाल से छूटे तो विद्या माया का आश्रय लें और समस्त क्लेशों से छुटकारा हो फिर कहते है सर्वश्रेयस करीम सभी प्रकार का श्रेय इसी में है इसी में विद्या में ही सब प्रकार का श्रेय मैंने कल्याण सर्वश्रेयस करीम अब जो श्रेय संत है तो याद आ जाता है प्रिय प्रिय और श्रेय जीवन के दो तत्व दो प्रकार के दो मार्ग हैं कठोर निषदार जो प्रिय लगता है अपने मन को जो अच्छा लग रहा है इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है उसी तरफ भागना प्रिय है और व्यक्ति को ही लिखता ठीक तो यही है लेकिन शास्त्र से जाते हैं ये ठीक नहीं है प्रिय मार्ग गलत मार्ग है जो मन को अच्छा लगता है वो गलत मार्ग है इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उनके भोग में पड़े रहना गलत मार्ग है तो सही क्या है श्रेय मार्ग सही है श्रेय में क्या है कि इंद्री भोगों की आसक्ति समाप्त हो आ आवे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो ये श्रेय मार्ग है। मन की बात मानने में श्रेय नहीं है बुद्ध की बात मानने में श्रेय है बुद्धि से विचार करें बुद्धि जो कहे वही ठीक तो इसलिए सबसे श्रेय करने वाली कौन है ये विद्या माया जो है वो हो बुद्धि को प्रेरित करती है सद्बुद्धि प्रदान करती है और उससे फिर व्यक्ति का श्रेय होता है जीव जो है मुक्ति अवस्था को प्राप्त होता है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है ज्ञान प्राप्त होता है इस प्रकार से यह श्रेयस करी से तो ये शक्तियां जितनी में हैं अब इनको सीता जी को निरा एक स्त्री मत माने रहें कि एक एक समय में कोई एक स्त्री थी उसका नाम सीता था बस व्यक्ति से नहीं चलेगा अब देखो सीता जी के माने इतनी बातें देखो समस्त सृष्टि का कि जो रचना करने वाली जो शक्ति है सृष्टि चल रही है तो इसको कौन अब होल्ड किए हुए कैसे चल रही है आ? वो जिस शक्ति के द्वारा चल रही उस शक्ति का नाम सीता है ये शक्ति सृष्टि जो है संगा बिगड़ती भी जाती है इसमें बहुत कुछ बिगड़ता रहता है नष्ट होता रहता है जो नष्ट होता रहता है किस शक्ति से नष्ट होता है कोई एक ही शक्ति हुई जो है सीता जी हैं उन्हीं के शक्ति से, से सब नष्ट भी होता रहता है तो उनकी महिमा को इस प्रकार से देखो समस्त जगत को देखो ब्रह्मांड को देखो समस्त प्राणियों के शरीरों को देखो जिनकी उत्पत्ति और विनाश होती चली जाती है हर व्यक्ति का शरीर उत्पन्न होता है कुछ दिनों चलता है अब तो शरीर नष्ट भी हो जाता है तीनों दशाएं शरीर में होती हैं बस तो ये तीनों दशाएं किस बोलते हैं उसी एक शक्ति जो है परमात्मा की शक्ति जो है माया शक्ति है उसी के द्वारा शरीर बनता भी है वो एक का दो दो का चार चार का आठ आठ का सोलह होता चला जाता है और वो विस्तार पाता चला जाता है बड़ा बड़ा होता होता है बालक का रूप धारण कर लिया और फिर और उसके सेल उसमें मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं बालक से फिर बड़ा हो गया प्रौड़ हो गया उसमें जो है युवा हो गया शरीर का जो है पांच छह फुट लंबा शरीर चौड़ा शरीर यहाँ पर देखो सेल बढ़ते हुई शरीर का इतना विस्तार कर देती इतना बढ़ा कर देती है उसके बाद उसका कार्य ठप अब शरीर बढ़ेगा नहीं जहाँ बढ़ना था तब बढ़ गया काम उसका खत्म अब तो बढ़ता है तो बढ़ते ही चले जाए प्रकृति का तो लक्षण बढ़ना ही बढ़ना मल्टीप्लाई होना तो होते ही चले जाए मल्टीप्लाई होने बन अब देखो वही प्रकृति अब विपरीत कार्य करने लगती है कुछ काल के बाद में फिर वही सेल्स जो है वो डिजेनरेट होने लगते हैं धीरे धीरे करके वो क्षीण होने लगते हैं और नए सेल्स बनने की सवाल ही नहीं आता युवा काल में तो ये है कि पुराने सेल्स जो है वो क्षीण होते रहते हैं नए रेकलेस होते रहते हैं जब तक ये चलता रहता तब तक युवा काल अब जब नए सेल्स न बने पुराने केवल क्षीण हो तो उसका नाम क्या जरावस्था वो तो हर शरीरों की गति होनी होनी है और ये सब कौन कर रहा है किसी व्यक्ति के होता है। ये सब जिस शक्ति के जिस प्रकृति की शक्ति से हो रहा है वो शक्ति विद्यमान कार्य करती है फिर ये शरीर के शेष जो वो सब मांसपेशियां बनना बंद हो जाती है मांसपेशियों के कार्य समाप्त हो जाते हैं हड्डियां जिनमें की कैल्शियम इकट्ठा होता रहता खास पोस इकट्ठा होता रहता हड्डियां मजबूत होती रहती थी पहले बढ़ती रहती थी वही हड्डियां खोखली होने लगती वृद्धावस्था में हड्डियां जो है उनका जो है वो कैल्शियम खत्म खास खत्म उनका हड्डियां होगी पूरी एक बार एक व्यक्ति अस्सी पचासी वर्ष का व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा हुआ था खड़ा हुआ और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसको बड़ा कमजोरी लगी पैरों में ऐसा लगा कि जैसे पैर काम ही नहीं करते हैं लग गया अब वो बैठकर नीचे पड़ा उसको डॉक्टर को दिखाया तो मालूम हुआ कि उसकी हड्डियां जो है पोली हो गई थी कैल्शियम उनमें रही नहीं गया था इसलिए हड्डी क्रश हो गई टूट गई जैसे कही लकड़ी पड़ी पड़ी पड़ी रहे पानी में सड़ जाए और दीमक लग जाए आप उस लकड़ी को उठा तो दो टुकड़े हो जाए तो क्या हो गया सड़ गई लकड़ी ऐसे करके ये शरीर जो है सड़ता भी रहता हड्डियां गलती रहती है मांस गलता रहता है ये सब शरीर की क्या गति होती है कौन करता है मन सब देखने की बात है इतना विस्तार इसलिए करते हैं कि दृष्टि आवे दिखाई दे कि सृष्टि किसे कहते हैं स्थिति किसे कहते हैं विनाश किसे कहते हैं और कैसे विनाश अपने अंदर होता है बलता है तो प्रकृति में शरीर में कैसे हो रहा है इसी प्रकार से समष्टि रूप में भी होता जैसे दृष्टि शरीर में हो रहा है तैसे समष्टि में भी हो रहा ये जो शक्ति है शक्ति का नाम सीता है अगर शक्ति दिखाई दे अंधों में आती हो व्यक्ति में समष्टि में तो सीता जी का साक्षात्कार भी हो सकता है कि हाँ हमारे सीता जी के दर्शन हो गए हम समझ गए सीता जी किनको कहते हैं इसलिए इस प्रकार से इनको देखो ये अब ये जो है यदि इनको जो है इस प्रकार से रचना करने वाली सीता जी हैं उनको अब सीता श्री धातु से सीता बना श्री के मन जो सृजन करने की जिसमें की शक्ति है उसी ताली। जी तो से एक जगह कहते हैं सीता सीत वित्त के समान है मन शीतलता प्रदान करने वाली शांत प्रदान करने वाली शंकराचार्य जी के अनुसार सीता के मन शांति है तो आप देखो ये अलग अलग जगह जहां कही है लेकिन तात्पर्य की है वही जो माया शक्ति जो विद्या शक्ति है वो व्यक्तियों को शांति प्रदान करने वाली भी है ज्ञान प्रदान करने वाली है स्नेह करने वाली है कल्याण करने वाली है वैराग्य आदि देकर करके उनको मुक्त करने वाली है ये सर्वो शक्ति ये भी इसी माया शक्ति का एक रूप ये भी है <coughs> और फिर कहते हैं न तो हम राम बल्लभा हो इनको न तो अहम ना हम उनके सामने न तो होते हैं प्रणाम करते हैं राम बल्लभाम ये राम बल्लभा है अब राम बल्लभ के मने भगवान श्री राम जी की प्रिय पत्नी है ऐसे करके लगता है तो लौकिक रूप में तो देखा है कि एक स्त्री है एक पुरुष है तो उनकी भगवान राम की प्रिय पत्नी सीता जी हो सकती है लेकिन जब इस प्रकार से देखते हैं कि माया किस प्रकार से है सीता जी का क्या व्यापक रूप किस प्रकार से है और पर्रम्ह परमात्मा कैसे अनाद अनंत चेतन सत्ता सच्चिदानंद स्वरूप जो तस्व है वो भगवान राम है और ये माया शक्ति जैसे कि जगत की रचना इत्यादि होती है ये माया शक्ति भगवान की शक्ति है तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है अलग नहीं हो सकते यही उनका प्रेम है सीता जी को भगवान राम बहुत प्रिय हैं, कितने प्रिय हैं कि जितना तरंग को जल प्रिय है तरंग जल को छोड़कर के कहीं नहीं जा सकती ऐसा नहीं हो सकती तरंग को एक दिन बहरा आ जाए और पानी को छोड़कर के उस जमीन के ऊपर गेंगती हुई कहीं चली जा नहीं जा सकती पानी नहीं रहे पानी को छोड़ करके नहीं जा सकते बस ऐसे करके जब वो भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा और माया शक्ति दोनों इसी प्रकार से अभिन्न है अभिन्नता ही उनका प्रेम है जहाँ प्रेम है वहाँ बिलगाव नहीं है भेद नहीं है अलग नहीं हो पाते तो भगवान राम और सीता जी अभिन्न है अलगावन में नहीं हो सकता अलग अलग हो ही नहीं सकते बस यही उनका प्रेम है आप देखिए अगला श्लोक यशिवरती विश्वखिम ब्रह्मादिदेवासुरा यदमृश भाति सकल रज्जौ यथा भ्रमा यदप्पलवेकोधे स्थितिर्षावता हम तमशेष कारण परमाख्यमीश हरि यही श्लोक भगवान की राम की वंदना है रोज तो इस श्लोक बोलते हैं भाई ये श्लोक है ये यहाँ का अब इसमें भगवान राम क्या है उनका वंदना भगवान राम की वंदना इसमें है वंदे हम रामीश हम हरिम भगवान राम कहलाने वाले जो हरि हैं उनकी हम वंदना करते हैं तो भगवान राम की वंदना अब आई पहले सीता जी की वंदना हो भगवान राम सीताराम सीताराम जैसे बोलते राम सीता सीता नहीं बोला जाता जपेंगे तो क्या नाम बोलेंगे सीताराम सीताराम सीताराम तो सीता जी पहले आएंगी भगवान राम बाले हम लोग भी जब आगे बढ़ेंगे तो जहाँ कहीं है तो आप माया से पहले विद्या माया मेंगे तो विद्या माया से फिर परमात्मा तक पहुंचेंगे कम ये इसलिए पहले सीता जी की वंदना और तो उसके बाद भगवान राम की वंदना <स्थियों> तो यन माया यशभ पहले यन मन यत मने जिस परमात्मा की माया के दशवर्ती विश्वम अखिलम परमात्मा भगवान राम की माया और माया के समस्त माया के दशवर्ती है अब देखो कम ये हुआ कि परमात्मा के अधीनस्थ परमात्मा की माया और माया के दश में सारा जगत सारे जगत में गिना दिया ब्रह्मि देवासुरा ब्रह्मा इत्यादि देवताओं से असुरों तक तीनों लोग जितने हैं उनको सबको गिना दिया ब्रह्मा ब्रह्म लोग उच्च लोग हो गए फिर विश्वम अखिलम करके बोल दिया तो उसमें मृत्यु लोग आ गया और अश बोल दिया तो पातल लोग आ गया माने जितनी भी सृष्टि है तीनों लोगों के तीनों कालों की उनकी वो समस्त सृष्टि जो है उसकी उसकी उसकी, उसकी बशवर्ती किसके है माया के बशवर्ती माया ही सब सृष्टि को चला रही है बसवर्ती के है बस में होना बर्ती माने बरतना जिसके बस में हो और जिसके बस में रह करके जैसे माया चाहे वैसे ही कार्य करे बर्तने व्यवहार करना बशवर्ती के माने जब कोई किसी के बसवर्ती होता है तो जैसा स्वामी चाहता है उसी प्रकार का सेवक को करना पड़ता है बरतना पड़ता है उसे बसवर्ती कहते हैं ऐसे करके सारा जगत सारी शिष्य जितनी भी है ब्रह्मा आदि से लेकर के ब्रह्मा दिष्णु महेश चालित हो हो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तीन तीन तो तीन देवता देवता हुए हुए तो तो अगर का हम विचार करते हैं तो ये कैसे कैसे एक परम परमात्मा भागों में विभक्त गया माया के माया के कारण से की उपाधि लगी तो उसी के कारण से एक रचना करने लगा ब्रह्मा हो गया षष्टि का पालन करने लगा तो विष्णु हो गया श्रंगार करने लगा तो महेश हो गया इस प्रकार से तीनों देवता तो माया के कारण से तीन भागों में विभक्त होते हैं हो। एक ही ईश्वर तीन रूप होते हैं तब देखो इसके माने तीन अगर अगर अलग अलग तीन देवताओं को मानते हैं जिसके तो माने माया पहले मानते हैं जहां कहीं भी विभाजन है वो सब माया के कारण जहां कहीं भेद है वो सब माया के कारण जीव अनेक है अगले वीडियो दिखाई देते हैं तो किस कारण दिखाई देते माया के कारण जीव का भेद कोई जीव अपने आप से इनका भेद थोड़ा है माया के कारण सब का भेद <coughs> काल का भेद दिखाई देता भूत काल भविष्य देता माया के कारण दिखाई देता <coughs> जितनी भी लोकलोकांतर सृष्टि जितनी भी है वो सब दिखाई देती है माया के कारण कार्य कारण संबंध उसमें भी एक कारण है कार्य ये संबंध किस कारण से माया के कारण से तो जहा कहीं भी जितना भी भेद है वो सब माया करते है। ये कहते हैं कि सब और ये माया दिखा दे कि माया की महिमा। पहले में में माया है, तो जब वही सारे सृष्टि की रचना करेगी तो सारे सृष्टि की जितनी भी रचना होगी सब उसी का अधिन होगी वो बात तो यहाँ दिखा दी उसके बाद में कह दिया यद तो सत्ता दम शय घाति सकम प्रजो यथा हे भ्रमा यह तो सत्यार जिस परमात्मा की सत्यता से ही अम्बा एवं भाती अमृषा मनेषा सत्य के समान भाषित होती है सकलम ये सब जो कुछ भी है माया और माया के जितना विकारी है ये सत्य सब सथ सत्य भाषित होता है किस कैसे होता है परमात्मा की सत्यता से सत्य भाषित होता है अपने आप से सत्य नहीं इसलिए कहते हैं रज्जू यथा अहेर भ्रम इसमें उदाहरण ये कि जैसे रस्सी वो हो, अहे, अही जैसे रशी रशी में का जैसे हो ऐसे ही परमात्मा में माया के द्वारा रची हुई इस जगत का भ्रम है अब अंत में जैसे रस्सी और सर्व का जो संबंध दिखाई देता है तो सीदेव सर्प होता नहीं है लेकिन सर्व भाषित होता है तो वो भ्रम है हो ना लेकिन भाषित हो तो भ्रम है तो ये जैसे सर्प जो है है एक सर्पित होता लेकिन है नहीं स्वतंत्र परमात्मा ही अधिष्ठान रूप में वही विद्यमान सत स्वरूप तो परमात्मा है लेकिन माया और उसके कारण से नाना तो प्रकार जितना भी शिष्ट जगत की हुई तीनों प्रकार की शिष्ट उद्भव स्थित श्रंगार वाली या तीनों लोकों वाली जितनी ब्रह्मा से लेकर के देवदानों तक जितनी भी सृष्टि है समस्त सृष्टि का विस्तार सर्प सर्प के समान, सर्प के समान समान भांति भांति एक है है मिथ्या लेकिन मिथ्या होते हुए भी सत्य के समान भाषित होती है अमर अमृषाह बस ये इस प्रकार का जो ये कथन तुलसीदास जी का यहाँ पर है भगवान राम को इस वंदना करते हैं बस यही पर एक समस्या आ जाती है विशिष्टाद्वैतवादियों के सामने शांत भाषा के अनुसार तो शंकराचार्य जी के मत के अनुसार अद्वैतवाद के अनुसार तो अर्थ लगाओ तो सीधा सीधा दृष्टान्त भी वैसे ही है वैसे ही अर्थ भी है उसको जो उसका तत्व का भी उसी प्रकार की हो गया समझ में आ जाएगा तो दृष्टांत से लेकिन विशिष्टाद्वैतवादी एक आचार्य हुए उन्होंने रामचरित का विशिष्टा विशिष्टाद्वैतवादी व्याख्या ली उन्होंने और जब व्याख्या लिखना शुरू की तो सबसे पहले आकर यही यही अखिले लिखी बाद में लिखी पूरी लेकिन अब उनको इसका अर्थ बताने में बड़ी खींचा करनी पड़ी अब वो क्या कहते हैं कि अम्बा के माने क्या हुआ कि अम्बा के माने जगत सत्य है अमिषा नहीं है जगत सत्य है परमात्मा भी सत्य है और जगत भी सत्य है लेकिन फिर ये क्यों कहा कि भाषित होता है ये सत्य तो ये कहा कि जगत सत्य है लेकिन जड़ अपने आप से भाषित नहीं होता है भासित होता है परमात्मा से परमात्मा चेतन स्वरूप है इसलिए जैसे कि एक, एक घट रखा हुआ है और दीपक के प्रकाश में घट दिखाई दे तो घट भी सत्य है और दीपक भी सत्य है लेकिन घट स्वयं प्रकाशित नहीं होता दीपक घट को प्रकाशित करता है इस प्रकार से जगत भी सत्य है परमात्मा भी सकते हैं, लेकिन जगत स्वयं प्रकाशित नहीं होता परमात्मा की चेतना से जानने में आता प्रकाशित उसके द्वारा होता तो यहाँ तो अतल यह तो यह तो यह तो सकल लेकिन यहां पर दृष्टान देना चाहिए था घट और दीपक का तो वो दिया दृष्टान आगे आगे रस्सी और सर्व का ये क्या सब दृष्टा दृष्टान्त दोनों मिलते हैं तो अब करने के लिए लेकिन जब जो बात लेखक कहना चाहता है शास्त्र कहना चाहता है उसको उसी प्रकार से समझे तो कोई कठिनाई नहीं होती ऐसी प्रकार की समस्या उनके साथ में आती है जहाँ तत्व तो इत्यादि महावाग्य आते हैं तो शंकराचार्य जी के हिसाब से तो हुआ तथ और तुम असी के माने जीव जीव का लक्षण हो गया आत्मा और तथ्य माने हो गया ईश्वर ईश्वर का लक्षण हो गया ब्रह्म आत्मा परमात्मा अब बस आत्मा परमात्मा दोनों एक है उसमें कोई कठिनाई नहीं सीधा सीधा लगा लिया लेकिन जिनको आत्मा परमात्मा की एकता तो इष्ट तो नहीं है नहीं प्रिय वो आत्मा परमात्मा एक नहीं हो सकते हैं आत्मा के स्थान में वो जीव मान लिया लक्षण अर्थ लगाते भी नहीं जीव और ईश्वर करके ही तत्व तो करके अर्थ लगाते हैं तो फिर उनको कहेंगे जीव जीव उसके बीच में इ जोड़ जीव तुम तुम कैसे हो जैसे ही ईश्वर है वैसे ही तुम भी हो वैसे ही तुम भी तुमने ईश्वर चेतना स्वरूप तुम ही चेतना स्वरूप ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है तो तुम अल्प शक्तिमान सही ईश्वर सर्वज्ञ तो तुम अल्पज्ञ सही लेकिन कुछ न कुछ ज्ञान है ही है कुछ न कुछ शक्ति है ही है कुछ न कुछ चेतना है ही है इसलिए दोनों के लक्षण बस एक समान है बस इसलिए हो गया तत्व तो लेकिन श्रुति वचन में जब ये बात आती है जिनको तत्वमसी तो का बोध है और अपने आत्मा परमात्मा के एकत्व को देख रहे हैं वो तो मुक्त है तो क्या ये समझ में आ जाए कि हम जीव हैं और ईश्वर के समान ही जैसे ईश्वर चेतना स्वरूप वैसे हम भी चेतन हैं जैसे ईश्वर सर्व ज्ञानमान है वैसे थोड़ा बहुत हम भी ज्ञानवान हैं और हम जीव ही हैं तो अपने आप को जीव मान करके और अपने आप को इसका समझ करके क्या मुक्त हो सकता है ऐसे तो सभी जीव है क्या जीव भाव में रहते हुए जीव को जीव भाव में रहते हुए मुक्त हो जाता है देखो तो कहते हैं कि इस प्रकार नहीं होता तभी समस्या वहां आती है तो इसलिए ना अर्थ लगाने में कहा समस्या आती है तो संगत जब तक पूरी नहीं बैठती तब तो तक है संगति बैठा कहलाता है इसलिए जो संगत इस प्रकार से तुलसीदास जी के ग्रंथ में बात से पड़ जाती है तो अन्य बात जितने संगत नहीं बैठती तो ये कह सकते हैं तुलसीदास जी यहाँ अद्वैतवाद की बात कहते हैं आगे कहीं कहीं विशिष्टाद्वैत की बात भी कही है कहीं कहीं द्वैताद्वैतवाद की बात भी कही है कहीं कहीं की बात भी कही है हाँ ये कहीं।, कहीं कहीं कहीं तो कहते हैं भांति सकलं। रज्जु कहते हैं, अब इसी के साथ साथ यह आ गया कि जीव जैसी इसी प्रकार के भ्रम में पड़ा हुआ पिछले में रज्जो व्य था भ्रमा ये भ्रम किसको है जीव को है तो ये भ्रम छोटे तब वो जो है जीव की जो छुटकारा वो मुक्ति हो तो भ्रम के छूटने का साधन क्या है तो कहते हैं इस भ्रम के कारण से जीव ने संसार सागर का रचना कर रखी है एकम एवी भव हम त्रिदीर्षावताम अब इसमें देखो यथ पाद जिन जिन भगवान के चरण कमल यथ चरण लवम लवम नौका एकम केवल एक ही के नौ दूसरी कोई नौका है ही नहीं एक मात्र भगवान के चरण ही नौका है काय के लिए नाव काय के भवानीर्था भव सागर से पार होने के लिए अम्बोधि ही अम्बोधि के माने है सागर अम्बु अम्बु के माने है जल अधिव उसका जहां भंडार हो जल का भंडार हमको सागर हुआ तो सागर के माने हुआ सागर या संसार सागर तो इस संसार सागर में कौन पड़ा हुआ है जीव तो जीव अगर संसार सागर क्या है के तो भगवान के चरण ही नवता के समान है वह तो उन्नी का आश्रय ले जो भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे वो संसार सागर से पार हो जाएंगे इसके माने जीव भगवान के चरणों का आश्रय लिए सामान्य रूप से नहीं रहता के नहीं रहता फिर किसके संग में रहता माया के संग। जब तक जीव माया के संग में रहता है तब तक माया उसे रहती नाना प्रकार के क्लेश होते रहते हैं दुःख प्राप्त होते रहते हैं ये भ्रम कह करके बता दिया ये अविद्या माया जीव अविद्या माया में खड़ा हुआ अपने आप को जीव भाव को भी शरीर भाव को सत्य समझता है और जगत को भी सत्य समझता है और परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देता जब तक ऐसी स्थिति रहती है तब तक जीव बंधन में पड़ा रहता है और इसी संसार चक्र में भटका चलता है अब ये संसार चक्र क्या है संसार सागर क्या है संक्षेप में कहें तो जन्म मरण जन्म मरण संसार सागर है बार बार जीव जनता है मरता है क्यों जनता मरता है अपने शुभाशु कर्मों के कारण मरता है तो संसार सागर का संबंध जन्मरण से भी है और कर्मों से भी है शुभा कर्मों से जैसे व्यक्ति ने कर्म किए वैसी उसकी वासनाएं बनी जैसी वासनाएं बनी तैसे अपना शरीर धारण हुआ अपनो शरीर छूटा कन्या वासनाएं बनी, शरीर बना, इस प्रकार जो कर्म चलता रहता है उन वासनाओं के अनुसार सुख दुख का भोगना भी संसार है और शरीरों का प्राप्त होना भी संसार है शरीरों का छूटना भी संसार है और उसके बीच में ये सब होता रहता है वहां जीव को जो कभी हर्ष है कभी विषाल है ये भी सब उसका संसार है हर्ष विषाद ज्ञान जीव धर्म अहिमित अभिमान बस जीव जो है इसी प्रकार से हर्ष विषाद में कला हुआ नाना प्रकार के क्लेश हुआ जो यात्रा कर रहा है है वो अपने उसके संसार सागर में ही वो रहा है शास्त्र कहते हैं बस सब समस्याओं की जड़ समस्या यही है जीव के साथ हर मनुष्य के साथ में अनेक प्रकार की समस्याएं आती लेकिन वो सब समस्याए अगर खोज करके देखा जाए तो एक मूल समस्या है वो यही है कि जीव संसार सागर में अपनी अविद्या के कारण अपने अज्ञान के कारण संसार सागर में भटक रहा है इसी के कारण रोज रोज नई समस्या उत्पन्न हो रहे नाना प्रकार की समस्याएं सुबह से शाम तक आती रहती है कितना मन से हाय करता रहता है कितना खिलकिल करता रहता है कितना झगड़ा प्रसाद करता रहता है कितना, कितना नाना प्रकार के उसके शब्द मन में होते रहते हैं अशांति होती रहती है जायें करता रहता है खाए खाए करता रहता है ये सब सब उसकी जीवन की जो दुर्दशा इस प्रकार की है वो सब व्यक्ति के संसार सागर में पड़े रहने के काम अविद्या के काम से अविद्या दूर हो गई विद्या आ गई संसार की अगर निवृत्ति हो गई तो फिर कोई समस्या रह ही नहीं सकती परम विश्राम परम शांति आ गई चित्र को बिल्कुल एकदम से शांत का निर्भयता शांति संतोष ये सब कहीं कोई शिकायत नहीं कहीं कोई घटावड़ी नहीं कहीं कोई लाभहानी नहीं कहीं कोई जन्म जनमरण नहीं कोई समस्या इस प्रकार की नहीं लेकिन जब तक कि अज्ञान, अविद्या का नाश नहीं हुआ संसार सागर से निवृत्ति नहीं हुए तब तक संसार में फड़ा हुआ व्यक्ति के माने क्या है जैसे सागर में फड़ा हुआ कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसके आंख का सब में सबने छिद्रों में पानी जाता है उससे व्याकुलता होती है तो वो आया करता है घबराता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है जैसे दशा उसके पानी में किसी के डूब रहे व्यक्ति की होती है वैसी जीव की दशा संसार में पड़े रहने पर होती है उसका चिल्लाना डुबाना हाय हाय करना लड़ाई झगड़ा करना यह सब उसी संसार सागर में डूबने की दशा का लक्षण है इससे छुटकारा कैसे हो जीव का बस उसके लिए कह दिया कि और कोई उपाय नहीं उसका भगवान के चरणों का आश्रय लो तभी ये सबसे निवृत्ति होगी अन्य मथानिवृत्ति नहीं होगी एक लियो कह करके दिखा दिया एव और ही तीन शब्द बोले एक मैंने ऐसा नहीं कि भगवान के चरणों के अलावा भी और कोई रास्ता हो किसी और पास चले जाओ कोई दूसरा तरीका बता दे कहते भाई चलो किसी व्यक्ति के पास गुनी व्यक्ति के पास जो हमारी समस्याएं हमारे रोग दूर कर देगा तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी हमारे आसपास जितने व्यक्ति हैं वो व्यक्ति बहुत गौरव हैं दुष्ट लोग हैं ऐसा किसी व्यक्ति को होगी उनको सब कुछ ठीक कर दे ऐसे उपाय सब करने से इस प्रकार के नाना उपाय खोज करने से किसी का जो है कभी भी उससे उद्धार होने वाला नहीं ऐसा कोई उपाय दुनिया में नहीं है जैसे लोग बात खोजते हैं करते रहते हैं उपाय है तो बस यही है कि भगवान का शरण ले भगवान की शरण के मैंने परमात्मा की चरणों की शरण ली तो फिर परमात्मा ज्ञान स्वरूप चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप मुक्त स्वरूप तो परमात्मा की शरण लेने में यही शब्दों उसमें आ जाएंगे वो भी मुक्त है वो भी शांत हो गया वो भी निर्भय हो गया निश्चिंत हो गया मना रहे संसार जैसा है मनी रहे समस्याएं जैसी कोई परवाह नहीं समस्या कोई परवाह नहीं संसार की जैसा है तैसा चले जब हम नहीं थे तब भी संसार था संसार मंद जगत तब भी अपना जगत था ये और जगत जैसा था चल रहा तैसा चल रहा है हजारों लोग तब थे वो भी लड़ते झगड़ते बनते बिगड़ते वो भी अपने जीवन चल रहे थे उन्हीं के बीच में हम आ गए कुछ काल तक तो उनकी लीला सब देख अब उसके बाद में शरीर छूट करके मान लो चले गए तो उसके बाद में जगत और सब व्यक्तियों को क्या होगा ये सब अपने आप अपने स्थान पर रहेंगे जगत अपने स्थान पर रहेगा लड़ाई झगड़ा करने वाले शांति व्यवस्था करने वाले नाना प्रकार के उपद्रव करने वाले ये सब प्राणी मनुष्य सब अपने स्थान बैठे रहेंगे इनको न पहले हम नहीं थे तब तब न उनको बदल सका कोई और ना हमारे सामने है तब नहीं बदल सका और न हमारे जानने के बाद में कोई बदलने वाला है ये तो ऐसे है इसके सब बदलने का इस जगत को बदलने का कि नहीं नहीं फिर भी तो बदलना चाहिए इसको तो बदलने का बस एक मात्र उपाय है कि हम परमात्मा की शरण ले और अपने आप को बदलें हम बदल गए तो जग बदल हम नहीं बदले तो जग नहीं बदल बस इतनी बस उसके साथ अपने जो है अध्यात्म विद्या के मूल में बस इतना सूत्र है ये उसके पीछे नेहता जो है तब तो हैं बस इतनी है बस इतना ही एक, एक ग्रामीण कहावत वैसे कहलाती है कि आप डूबे तो जब डूबा एक व्यक्ति पानी में डूबने लगा चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ तो लोगों ने देखा उसकी तरह तो क्या चिल्ला रहा तो बचाओ बताओ अरे दुनिया डूबी जा रही है दुनिया डूबी जा रही है बचाओ अब वो जब डूब रहा तो उसे लगा दुनिया ही दिखाई दे रही है तो उसे लगा भी दुनिया डूब रही है डूब रहा था स्वयं तो इसी तरह से कहीं जिसको दुनिया खराब दिखाई देती है मैंने स्वयं समस्या उसके साथ आई है दुनिया तो जैसी कुछ है तैसी है अगर दुनिया खराब है तो अपने कारण से खराब है अपने आप को तो ठीक कर लो, दुनिया ठीक हो गई बस विजय सारे संसार के विजय करने वाले एक से एक बड़े राजा लोग निकले और बड़ी बड़ी विजय उन्होंने की सिकंदर जैसे लोगों ने लेकिन कहते कुछ नहीं वो जब मरने लगा चलने लगा तो दोनों हाथ फैला करने लगे देखो कितना क्या कितना कुछ क्या कुछ हाथ नहीं और कोई विजय के विजय नहीं सारे विश्व का विजय कर लेना कोई विजय नहीं अगर विजय है तो अपने ऊपर विजय कर ली तो विजय योग वासिष्ठ के अनुसार वशिष्ट जी कहते हैं जिसने अपने मन के ऊपर विजय कर ली उसने तीनों लोगों का विजय कर लिए एक तो बात ही क्या एक देश एक स्थान एक काल की तो बातें क्या तीनों लोगों का विजय करी बस वही भाव यहां पर है ये कहते हैं कि अगर पार होना सारे संसार से उद्धार होना सबका सुधार होना तो एकमात्र यही भगवान का आश्रय लौड़ने के चरणों में तभी उद्धार है बंदे हम तम अशेष कारण परम अब भगवान क्या है इसे बताते है। ये तो ये भगवान राम ही की माया और माया से ही सारा जगत और ये सब जगत का सत्य दिखाई देना भी माया के कारण से पहली माया जो पहले पंक्ति की जो माया है वो तो उद्घोष संखिलम ब्रह्मि देवासरा दूसरी माया जो है वो अविद्या माया दूसरी पंत में यद तो सब शैव भात सक था ब्रह्म जिसके कारण मिथ्या जगत भी सत्यवत भाषित होता है और सत्य समझ करके इसी में संग्रह करने में भोग भोग से छूटना ही शास्त्र का उद्देश्य है कि अविद्या परमात्मा की शरण लो तो बता दिया कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के ही इस अविद्या माया से छूट सकते हैं तब जीव का निष्ठार होगा अब बताते हैं जिनका जिनका ये करके बोलते रहे वो परमात्मा स्वयं में क्या है तो कहते हैं तम अशेष कारण परम वो जितने भी कारण है उनका अंतिम कारण वो है इस समस्त जगत का कारण क्या माया माया का, का कारण क्या परम परमात्मा परमात्मा का कारण क्या बसावा की बात मत करो क्या ये परमात्मा तो कोई कारण नहीं परमात्मा स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है उसका कारण मत पूछो स्वतंत्र सदंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के विद्यमान इसलिए उसे कहते हैं अशेष कारण परम जितने भी कारण हैं उन सब कारणों के भी परे ऐसे भी कह सकते हैं सब कारणों का कारण है और यह भी कह सकते हैं कि कार्य कारण संबंध जितना भी है उस सब के भी परे परमात्मा है परमात्मा कार्य कारण के नियम के अंतर्गत नहीं आता परमात्मा न किसी का कारण है न किसी का कार्य है सबसे बात तो ये लेकिन फिर भी बात इस प्रकार से समझ लो कि नहीं नहीं समझ जगत का कारण माया तो माया का कारण परमात्मा तो ऐसे मान लो कि सबका अंतिम कारण परमात्मा अंधा जो है वो सही बात तो ये तो है कि परमात्मा न कार्य है न कारण है प्रथम शेष कारण परम ऐसा जो परमात्मा है वो हरि हरिम वो हरि है हरि क्लेश हरणाथ हरिम जो क्लेशों का हरण करे उसे हरि कहते हैं तो वही परमात्मा जो कि सबके क्लेशों का हरण करने वाला है वो परमात्मा हरि कहलाता है जो ब्रह्म है नारायण है पर ब्रह्म परमात्मा है उसी का नाम हरि है और जिसका कि नाम हरि ईशम वही, रामा वही ईशम रामाख्यम उसी वही ईश्वर का नाम राम है आख्या कम उसी का जो परमात्मा उसी का दूसरा नाम क्या है राम तो कहते हम राम नाम को लेते हैं उसी परमात्मा का नाम हमें प्रिय तो राम नाम का जो परमात्मा है वही उसकी हम वंदना करते हैं अब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है तो सदा रामचरित का अध्ययन करते समय बराबर स्मरण इनके भाव को स्मरण रखना चाहिए तो रामचरित को ठीक ठीक ठाक को आगे समझ में आवे इसलिए इस तरह विस्तार है आगे तो फिर विस्तार जरूर समझिए नान्याहारूपते हृदय सुमदी सत्यं बनाम भक्तिं भक्ति प्रयक्षरूप निराम काम सरिम कूंस